भाइयों और बहनों मुझको यहाँ जो खत दिए जाते हैं तो लंबे खत मिले तो उसको मैं पढ़ू और पीछे उसका उत्तर ऐसे तो नहीं बन सकता है तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि ऐसे पत्र जो आते हैं, उसको तो पढ़कर दूसरे रोज ही में जवाब देने लायक है तो दे सकता हूँ इसमें अभी तो दूसरा एक बहन की तरफ से भी आ गया है तो अभी तो पढ़ने पढ़ नहीं सकता तो उसमें तो आपका वक्त जाएगा और मेरा भी जाएगा इसमें वो लिखा है वो जो अली खान साहेब मिला था उन्होंने तो बात की थी इतना तो मैंने पढ़ लिया उस बारे में उन्होंने लिखा है कि अभी तुमको पता नहीं चला है कि काठियावाड़ में तो कुछ भी नहीं हुआ है अभी वो भाई अगर हमेशा ये आते हैं तो सुनते हैं हैं तो भी सुनते हैं कि ऐसा तो नहीं हम कह सकते हैं। में कुछ भी नहीं हुआ है कल तो मैंने आपको कहा कि गांधी ने मुझको तार भेजा कि जो तुम, तुमको बयान मिला है ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है तो हुआ है उसका उन्होंने दे दिया कहा इतना तो हुआ है लेकिन जो तो वो अखबारों में आ गया पाकिस्तानी और पीछे वहां से मुझको तार छूटा मुसलमानों के चर्च वो भयानक चीज तो वो भयन अच्छी सभी नहीं रही है लेकिन श्यामल तो ये भी देखा था दूसरा तार आज तो आया वो भी ऐसा ही अब तक जो मैंने की है, उस पर से तहकी पता चलता है कि वो नई शाही हुआ है, हुआ तो है और वो भी जब सरदार यहाँ आ गई उसके बाद कुछ नहीं हुआ कहने का तो मतलब ये था ना की सरदार सरदार ने लोगों को को भड़काया और पीछे ये सब हुआ लेकिन सरदार आ गए उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं तो शकल तो बदल जाती है लेकिन ये भी दिखा कि मैं तो मुसलमान भाइयों से भी कहूंगा उनको मैं पहचानता हूँ उनको कहूंगा कि ऐसा क्यों तो आप लिखते हैं तो आज वो मुसलमान भाइयों का आ गया जिन्होंने मुझको टार भेजा था जिस बारे में मैंने आपको आपसे सुनाया था उन्हीं लोगों ने आज तार दिया है सब के सब के जो हमने तार दिया उसमें गलती थी अतिशोती इतना हमें कबूल करना पड़ेगा दूसरा वो लिखते हैं कि पाकिस्तान के अखबारों में जो चीज इतनी आई वो तो सब गलती है ऐसे हुआ नहीं उसमें ये भी लिया था ना कि इतना नुकसान हुआ है वो भी नहीं और मुसलमान यहाँ भड़क उठे हैं और सब दहशत में पड़े हैं ये भी बात सही नहीं है इतनी बात तो वो लिखते हैं तो जो हो सकता है वो तो कर रहा हूँ मैं समझता हूँ कि जो जो गिर गए हैं उनको हमारे लात मारनी ही नहीं चाहिए लेकिन जो गिर गए हैं उनको उठाना वो हमारी इंसानियत बताता है हमारी हमारी मोहब्बत बताता है और हम अच्छे हैं सभ्य हैं शरीफ हैं वो बताता है तो मेरे से तो हो नहीं सकता कोई दुश्मन भी हो मेरे तो कोई दुश्मन है ही नहीं लेकिन दुश्मन भी हो और वो गिर गया है तो गिरने में दुसरा तो था नहीं लेकिन जो एक बड़ा ख्वाब उनके दिल में हो गया था कहाँ पाकिस्तान होगा तो, तो सब कुछ हम कर लेंगे ऐसा नहीं था कि जिस जगह पर पाकिस्तान होगा वहां सब कुछ होगा और पाकिस्तान के बाहर तो मुसलमान मर के जेजार है उसको कुछ नहीं तो वो बचा सकते थे बचा नहीं सके क्या बचावे इतनी एक समुंदर भरा है हिंदू का जैसे समुंदर भरा है मुसलमानों का पाकिस्तान में तो वो चंद हिंदू और सिख रहे उसको मार डाले उसको उसको डरावे और उसको वहां से हटा दे तो एक नहीं होने की लाइफ चीज हो गई तो से वो हिंदू हटे हट गए हटना थोड़ा थी आज भी मेरे पास खट आए हैं के हैं के मेरा हैं। कि हम तो वहीं जाना चाहते और सिवाय वहां जाने के हम हमको चेंज नहीं हो सकता है कैसे चेंज हो मेरे पास माना की एक हजार एकड़ जमीन पड़ी है और वो भी लालपुर में पड़ी है कनाल के नजदीक और वहाँ मैंने खूबसूरत खेत बना लिया बगीचा बना लिया तो वो छोड़कर मैं चलाऊ तो क्या मुझको नहीं होगा कि मैं जाऊं और वहां जाकर वो कब्जा उसका बगीचा का खेत का कब्जा लू और पीछे और भी मैं वहां कीड़े पकाऊ जो कुछ भी वहां पकता है कपास हो तो कपास सही गेहूं तो गेहूं सही तो जो कुछ भी हो मैं पकाऊ ऐसा होना ही चाहिए मुझको तो होगा तो ऐसे उन लोगों को भी होता है तो हमारी बात तो ये होती है तो वहां से तो हुआ तो अभी यहां से हमने क्या किया हिंदू को भी गुस्सा आ गया सिखों को भी गुस्सा आया कि हम भागे और यहाँ तो खुशहाल रहे तो देख नहीं सकते बुरी बात है उसमें कोई इंसानियत नहीं है इसमें तो मैंने तो कहा है कि वो तो जबानियत है कि एक आदमी बुरा करता है तो हम भी बुरा करें एक आदमी बुरा करता है तो उसका बदला तो हम अच्छा करके ले लें और अच्छा का मुकाबला अच्छा की नकल हो सकती है बुरा की नकल कोई करना ही नहीं चाहिए बुरा की नकल क्या करना था? बुरा देखा तो उसको छोड़ देना ये हमारा काम है ये इंसान का काम है तो मुझको अच्छा लगता है कि काठियावाड़ से मुझको ये तारा गया और अभी तो मैं मुसलमान भाइयों से और कहूंगा कि इस तरह से होता है तो एक चीज बन गई है उसकी भी आधी करके बताओ भाव करके बटाओ लेकिन एक की डेली मत करो दो गुनी मत करो दस गुनी क्या करना था और पीछे सारी दुनिया में डांडी पीटना दुनिया क्या करेगी दुनिया अगर काठिया के हिंदू बिगड़ जाए और वहां तो कम सिख है लेकिन अभी तो चले गए हैं थोड़े सिख तो वो बिगड़ जाए वो बिगड़ जाए और पीछे माना तो मुसलमानों को मारना शुरू कर ले अब अब शुरू कर लें तो उसको दुनिया आकर क्या बचाने वाली थी वो कर सकती है दुनिया सजा देंगे दुनिया कहें कि इस कारण तुम तुमने आजादी पाई है प्रभाव हम तुम्हारे पास से छीन लेते हैं वो सब बन सकता है लेकिन जो चले गए वो तो छींदे नहीं हो सकते हैं इसलिए मैं तो कहूंगा कि हम कोई चीज को बड़ा कर न कहें जो हमने दुख पाया है तो उसको बड़ा कर ना कहें दुख है वो तो दुख है वो तो मीटने वाला नहीं है तो उसको छोटा करके कहें दूसरों का भला है उसको बड़ा करके कहें दूसरों का बुरा है उसको छोटा करके कहे ये करें तो तो हम इस दुनिया में काम कर सकते हैं, ले सकते हैं, तो मुझको तो ये आपको खबर देनी थी कि इस तरीके से तो मुझको खबर आई है अभी भी मुझको तो और पता चल जाएगा तो मैं आपको खबर दूंगा तो वो जो भाई ने लिखा है उसमें ये तो आ गया पीछे उसमें क्या लिखा है वो मुझको पता नहीं है देख लूंगा उसमें से कुछ कहना है तो पीछे में आपको कल सुना दूंगा अभी एक बात मुझको आपको कहनी की है तो वो तो आपके साथ तो ताल्लुक नहीं है लेकिन आपके मार्फट से किसी दूसरों को कि मैंने कह तो लिया है ब्रजेशी को के 6 तारीख से 13 तारीख तक जो लोग मुझको आते हैं तो दो बजे से तो शुरू होता है दो से पहले भी हो जाता है लेकिन दो से तो बस होता ही है तो पांच बजे तक चलता रहता है साढ़े पांच बजे तक तो मैंने कह दिया कि अब किसी को मत दो इतनी दिनों तक की कि किसी को मिलूंगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई बीमार पड़ गया हूँ इसलिए नहीं मिलना चाहता हूँ या तो कोई मैं शौक कर लेना चाहता हूँ इसलिए नहीं लेकिन मेरे पास तो कई महीनों से बात तो चल रही थी कि तीन चार मीटिंग होनी चाहिए मैं तो वहाँ जा नहीं सकता सेवाग्राम तो बचे यहाँ आते हैं तो कस्तूरबाशंकी कल से शुरू होती है वो है चरखा संघ की होती है नई तालीम के होती है और और ग्राम उद्योग संघ की ये चार मीटिंग होने वाली है तो ये इतने दिनों में तो चार मिनट मीटिंग हो जाएगी और अच्छी तरह से हो सके तो उसमें तो वक्त जाना ही चाहिए तो मैं उनको वकत दूँ जो पीछे मिलना चाहते हैं उनको वकत दू तो मैंने कह दिया कि तो इतने दिनों तक आप मुझको पर मेहरबानी करें कि मेरे पास से वा मांगे बाद में मांग सकते हैं जब ये मीटिंग खत्म हो जाए उसके बाद इसका मतलब ये भी नहीं होगा कि दूसरा जो काम कर रहा हूँ वो मुकुट तो रह नहीं सकता वो तो मैं करूँगा लेकिन दूसरे तो कोई अब आ गए बाहर से आते हैं वो मिलना चाहते हैं तो क्योंकि मैं तो एक सूखा जानवर सा बन गया हूँ जब वो जानवर घर रहता है तो चलो एक बड़ा जानवर आ गया है तो उसको देखने के लिए चले जाए तो ऐसा में जानवर सा बन गया हूँ तो जानवर को सब देखने के लिए चले जाए वो मैं कहता हूँ की वो छोड़ दो वो तो जानवर इतने दिनों तक घर में बैठा रहेगा ऐसा ही सब जो कुछ भी है लेकिन उसको कुछ हुआ है ऐसा मानने का कोई कारण ही है वो अभी नहीं है ये तो मैंने कह दिया एक बात आपको मैं तो फेट हो चुका सिर्फ बातें तो चल रही हैं कि कपड़ों पर जो अंकुश है कंट्रोल है वो छुप जाएगा खुराक पर जो है वो भी छुप जाएगा वो कोई कल से छुटता है ऐसा तो है ही लेकिन ये प्रवाह चला है तो सब देखेंगे मुझको कहते हैं कि कमरा अच्छा है जल्दी जितना जल्दी से छूट सकता है इतना तो अच्छा है लेकिन ऐसा मुझको कहना भी तो चाहिए आपको कि इसका इसमें पीछे क्या छूट गया तो अभी कुछ हमारा फर्ज रहता ही नहीं है ऐसा नहीं है जब वो छूट जाता है तो जो इस बारे में व्यापार करते हैं उनका फर्ज तो हो जाता है आज वो कुछ भी करें वो कहें उनको कहें मैं घनश्याम दास को ही कहूँ कि आपके मीन में कपड़े क्यों ज्यादा नहीं होते हैं और क्यों लोगों को नहीं लेते हैं तो वो तो उसको कह सकते हैं न? कि मैं कहा पैदा करता हूँ मैं तो एक मजदूरी कर लेता हूँ कपड़े पैदा होते हैं जो दाम वो कहते हैं वो दाम से देखा जाता है और वो सारा का सारा ले सकते हैं नहीं ये तो न ले सकते ऐसा होता है तो अभी जब वो अंकुश उठ जाता है तब पीछे घनश्याम दास क्या करेंगे और ऐसे दूसरे जो मिल के मालिक है वो क्या करेंगे क्या तब तो उनको उनको छुट्टी तो नहीं है अगर ऐसा होता है तो मेरी तो बड़ी मत होने वाली है क्योंकि अभी तो ऐसा ही माना जाता है कि वो अगर छूट गया तो मैंने इतना आंदोलन किया इस छूटेगा छूटेगा क्योंकि मैंने तो हिंदुस्तान काफी खिदमत की है दो लोग पड़े हैं वो हकूमत में वो सब मेरे भाई बहन पड़े हैं तो वो मुझे कहें कि अच्छा वो कहता ही है तो वो छोड़ो इसलिए छूट जाता है तो ऐसे तो किसी को मैं तो कहता ही नहीं कि छोड़ो कितना भी बड़ा मैं हूँ कुछ भी बात में करो अगर वो बात हमारी हुकूमत है उसको नहीं जजती है लोगों को नहीं जचती है क्योंकि लोगों के मार्फत से लोगों के नाम से वो हुकूमत काम कर रही है तो अगर लोगों को ये नहीं छूटती है लेकिन मैं कहता हूँ इसलिए होने दो, तो ऐसा तो मैं, मैं, मैं, नहीं। मैं कोई भगवान बन सकता हूँ तो अच्छा ही है मैं तो तर्क कर लेता हूँ अनुमान करता हूँ मेरा अनुभव देता हूँ और कहता हूँ कि तो वो कपड़ों पर खाने पर उसी चीजों पर से उनको छूट जाना चाहिए उसका मतलब तो ये है कि आज अगर हमारे पास ए, पांच मन धान पड़ा है तो कल तो हमारे दस, दस मन होना चाहिए क्योंकि हम दबाकर के दबा कर के तो हिंदुस्तान को भूखो नहीं मरता है तो मेरे को ऐसा बेवकूफ आदमी तो नहीं हूँ कि हिंदुस्तान को इस तरह से भूखो मरे और मैं बेचे बेचे देशता अच्छा मरो मरें बड़ा अच्छा है और मैं मुझको तो घनश्याम मेरे पास मेरे लिए बकरी का दूध तैयार करते हैं गहूँ चाहिए तो मुझको दे देते हैं भाजी देते हैं तरकारी देते हैं फल देते हैं तो मैं तो आराम से खाता रहूँ और क्या आप समझते हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूं कि लोग भूखों मरते नहीं मैं तो करता हूं और मैं कह रहा हूं क्योंकि मैं ये मानकर बैठा हूँ कि हमारे किसान लोग वो उनके पास पड़ा तो है लेकिन उनको दाम नहीं मिलता है जिससे वो खाना भी खा सके तो इसलिए कहते हैं कि हम नाम वो अनाज वो रखो जितना सरकार हमारे पास से मजबूर करके ले सके जितना निकाल सके उतना दे दो बाकी तो जब छुट्टी होगी तब हम बताएंगे कि हमारे पास है और आपको देंगे तो एक तो मेरा ये मानना है दूसरा ये मानना है कि हमारे व्यापारी हैं उन लोगों ने जब हमारे हाथ में ताकत नहीं आई थी हम आसार नहीं बने थे तब तो किस्म का, का ले लेते थे लेकिन अभी तो उनके लिए एक कौड़ी भी इस तरह से लेना हो तो हराम बनना चाहिए तो मैं तो ये मांग कर बैठा हूँ कि जो हमारे किसान हैं वो अनाज निकाल देंगे हमारी जो जो ताजी जो व्यापारी रोग पड़े हैं वो वो सच्चा शुद्ध कोली का व्यापार करेंगे और जितना उनके हाथ में धान आ जाता है वो घऊ आ जाते हैं वो सब एम अच्छे नाम से बेचेंगे तो पीछे किसी को भूखों मरने की बात आती नहीं है माना और क्या आप समझ